स्मृते पुरानाल करुणा नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशवम् बादराय भाष्य कृत वंदे भगवरा य ब्रह्मसूत्र अध्याय तृदीय पाद में अंतिम अधिकरण है बनाधिकरण इस पाद में यहां से जो प्रयाण करता है ब्रह्मलोक के प्रति उनकी गति कैसे होती है और कौन अधिकारी किस लोक में प्रयाण करते हैं इन सब विषयों पर विचार चल रहा था और पीछे जो कार्या अधिकरण चला गया यह इस पाद में अथवा यह अध्याय में ही एक बहुत ही विशेष अधिकरण था जिसमें भाष्यकार ने वेदांत सिद्धांत का एक समग्र रूप ये परब्रह्म और अपरब्रह्म को लेकर के विशेष करके उसी का सब संवाद किया था उसी में विस्तार समझाया था कि परब्रह्म के विषय में कई गेदी नई सुनाई पड़ती है और युक्ति से भी परब्रह्म में गदी मानना ठीक नहीं होगा इसलिए गदी तो अपरब्रह्म विषयक होगा अर्थात हिरण्य गर्भा संबंधी ही है तो जो जैसा उपासना करते हैं वो वैसा प्राप्त करता है यम यथा यथा उपास तथेव भवति इसलिए यहां अपर ब्रह्म की उपासना किया है तो अपर ब्रह्म ही प्राप्त होगा वहां पर ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा किंतु वाक्य में कदाचित शब्द में साम्यदा दिखती है परा और अवर ब्रह्म को लेकर के इसलिए यह प्रकरण विशेष रूप से विचार में रखा था अब न्यायादर ने टीका में देखिए यह ये अप्रदीकालंबन अधिकरण जो इस पाद के अंतिम अधिकरण है इसके लिए ठीक है गंदव्य विशेष उक्ति आनंदरम गंत्र विशेष उक्त्यर्थम आह पिछले अधिकरणों में गंदव्य विशेष का कथन किया गंदव्य का अर्थ होता है जो स्थान को प्राप्त करते हैं वो गंदव्य होता है और यहां गंत्र विशेष का निश्चय देना क्योंकि ब्रह्मसूत्र में सारे विचार उपनिषदों को लेकर के ही हुआ है दशोपनिषद ग्यारह उपनिषद या बारह उपनिषदों को लेकर के सारे विचार है और यहां जैसा निर्णय दिया है यही निर्णय पूरे वेदांत के लिए मान्य होगा ऐसा है इसलिए ये पराब्रम ब्रह्म को लेकर के भी कई बार संशय होते हैं एक तो मुक्ति को ही मानने वाले होते हैं कुछ लोग क्रम मुक्ति को नहीं मानते हैं और बहुत सारे वाद ही है क्रम मुक्ति जैसे मुक्ति को ही मानते हैं सद्यो मुक्ति को नहीं मानते हैं तो इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका सटीक निश्चय होना आवश्यक होता है इसके लिए हम विचार किया तो अभी गंतव्य विशेषों का विचार समाप्त होकर अंत में गंत्र विशेष यानी वहां जो ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए जाएंगे उत्तरायण मार्ग से जिनको अमानव पुरुष आकर के विद्युत लोग से लेके जाएगा तो वो कौन होते हैं इसके विषय में ये अधिकरण में निर्णय दे रहे हैं ये कहा न्याय संग्रह देखिए शारीरिक न्याय संग्रह दो सूत्रों का अधिकरण है पिद्रियाण तृतीय स्थान संबंधी प्रतीक विशेषणे न ब्राह्मणों की कि पिद्रयाण तृतीय स्थान संबंधी कि जो पिद्रयाण मार्ग में नहीं है और तृतीय पंथा नहीं जो उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग से गमन नहीं कर सकते हैं जो इन दोनों मार्गों के लिए अधिकारी नहीं है उनके लिए तृतीय पंथा ऐसा कहा तृदीय स्थानम ये कहा तीसरे पंथा है इसका अर्थ है कि यहां कीड़े पदंगा आदि के रूप में इसी पृथ्वी में जन्म लेते हैं यही मरते हैं ऐसा होता है उनका और ये दोनों से अलग करने पर अब ये दक्षिणायन मार्ग में नहीं जाते हैं और तृतीय पंथा में नहीं जाते तो फिर उनके लिए उत्तरायण मार्ग ही शेष रहता है ऐसे हैं प्रतीक विशेषणत्व ब्राह्मणों की ये प्रतीक का आलंबन लेकर के उपासना करने वाले प्रतीक आलंबन अर्थात मूर्ति आदि के रूप में उपासना करते हैं कोई अभ्युदय प्राप्त करने के लिए विशेष कर्मफल यानी कोई ऐसे कोई इच्छा रहकर के उपासना करते हैं उन सब के लिए कहा गया ये प्रतीक उपासना एक अलग है प्रतीक मन अधिष्ठान के रूप में जो आलंबन लेकर के उसमें कुछ आदित्यादि रूप में आरोपित करके सब उपासना करने का प्रदीक उपासना उसमें बहुत सारे प्रतीक उपासना ब्रह्म उपासना ही है ये उपनिषद आई उपनिषद में आई हुई उपासना है उपनिषदीय उपासना है जैसा सब जानते हैं कि उपासना जो है तीन प्रकार के कहे गए हैं कि उपासना का अर्थ भाषेकार करते यथाशास्त्र अर्थितम किंचित आलंबन मुदाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति संतान करणम उपासनम ऐसे अर्थ करते हैं यथा शास्त्र समर्थित कोई एक आलंबन को लेकर के जैसा शास्त्र का विधान है तदनुसार उसी में चित्तवृत्ति प्रवाहित करना चित्तवृत्ति जो संतान उसका निरंतर प्रवाह इसी को उपासना करते हैं ऐसे छांदोग्य अवतरण भाष्य में लिखे हैं भाषिका ये उपासनाएं तीन प्रकार की होती है अब यह प्रतीकोपासना किस कोटी में आता है इसको समझने के लिए तीन प्रकार की उपासना जो प्रसिद्ध है कर्म अवद्ध उपासना अभ्युदय उपासना और अहंकार उपासना अभ्युदय उपासना में ये एक प्रकार की उपासना प्रतीकोपासना भी है यानी अभ्युदय उपासना अधिकतर प्रतीक उपासनाएं होती है और कर्माबद्ध उपासना जैसी उद्गी उपासना कर्म के साथ संबंध रखती है अहंग्रह उपासना प्रसिद्ध है जो ज्योति विद्या शांडिल्य विद्या इत्यादि में अहंग्रह उपासना प्रसिद्ध है जो कैवल्य सन्निकर्ष उपासना भी इनको कहते हैं इन सबके विचार हो गए हैं तृतीय अध्याय तृतीय बाद में विस्तार से इनका विचार हो गया इनमें जो अभ्युदय उपासना करते हैं अभ्युदय उपासना में दो प्रकार होता है तो अभ्युदय उपासना का प्रतीक उपासना प्रतीक उपासना में एक तो प्रतीक लेते हैं जो प्रतीक लेते हैं उसमें आध्यासिक प्रतीक होता है अध्यास प्रतीक और संपत प्रतीक दो होते हैं ये दोनों को प्रतीक उपासना कहते हैं तो प्रतीक दो प्रकार से होते हैं एक तो आध्यात् उपासना तो वो आध्यासिक है। ये आध्यासिक प्रतीक का अर्थ अधिष्ठान को प्रधान मान करके उसमें कुछ आरोप किया जाता है कुछ उत्कृष्ट का आरोप किया जाता है इसका अभी विचार पहले हो गया था जैसे उदाहरण के लिए छांदोग्य आदि में आया आदित्यम ब्रह्म इतिपासीता मनोब्रह्म इतिपासीता प्रतीक उपासना है तो आदित्य वहां अधिष्ठान है आदित्य को मान करके आदित्य को लेकर के उसमें ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना इस अध्यास उपासना में अध्यास प्रतीक में जो अधिष्ठान होता है वो मुख्य होता है यानी आदित्य यहां मुख्य है उसमें दृष्टि ब्रह्म है उपासना तो आदित्य की होगी और मनोब्रह्म उपासना में भी ऐसे ही मन को ब्रह्म मान करके उपासना करना मन अधिष्ठान है वो उसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं तो उपासना तो मन की होगी ब्रह्म दृष्टि से ये जो प्रतीक उपासना है इसको आध्यात्मिक प्रतीक उपासना हैं और उसके बाद दूसरा होता है संपत प्रतीकोपासना ये संपत प्रतीक उपासना में इसका विपरीत होता है उसमें आरोप्य प्रधान होता है अधिष्ठान गौण होता है जैसे उद्गीध आदि में आकाश दृष्टि से उपासना ब्रह्म उपासना है उद्गीध है वहां अधिष्ठान और आरोप्य है आकाश ब्रह्म आकाशाख्य ब्रह्म तो वहां आकाशाख्य ब्रह्म की प्रधानता होती है यह संपद उपासना होती है ये दोनों ही प्रति को उपासना में आते हैं इनके मान उपनिषद की पारिभाषिक दृष्टि से और इसी का जो है अन्य अन्य प्रतीक उपासनाएं हैं कहीं ओंकार को भी प्रतीक मानते हैं अभिधान प्रधान मानकर के ओंकार को प्रतीक मानते हैं अभिधेय प्रधान मानकर के ओंकार को स्वरूप में भी मानते हैं ऐसे उपासना में अलग अलग भेद है तो यहां इन प्रतीक उपासनाओं के संबंध में कह रहा ये जो प्रतीक को लेकर के उपासना करते हैं इन दो में अब देखते हैं आध्यात् उपासना हो या संबद्ध उपासना हो दोनों प्रतीक उपासना में ब्रह्म दृष्टि तो आ रही है मन ब्रह्म दृष्टि से ही उपासना हो रही है तो ब्रह्म दृष्टि होने पर संशय होता है कि ब्रह्म दृष्टि होने पर इसके परिणाम इसके तो बल पर आप ब्रह्म जा सकता है ऐसे संशय है इसका उत्तर देना है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे न्याय संग्रह देखिए ये चमी अरण्य श्रद्धा सत्यम उपास वाक्य तेषा उपाधान पूर्व पक्ष का संशय का कारण यह है कि ये जो वाक्य आया है, जहाँ उत्तरायण गदी की चर्चा है वहां ये चा अरण्य श्रद्धा सत्यम उपास इत्यादि वाक्य आया ये वान प्रस्थी होकर के अरण्य में जाकर के श्रद्धा सत्य इत्यादि ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं इस वाक्य से शाम अभिवादाना तो उनका भी ग्रहण किया गया है वासकों का ग्रहण किया गया स एनान ब्रह्मगमय दीद शब्द है और तत्पश्चात जब वर्णन आ गया यदि का वर्णन आ गया उधर तो ये ब्रह्मगमयदीत सबको मिलाकर के बोल दिया मनो जनरल स्टेटमेंट जैसा दे दिया इन सबको ब्रह्म ले जाते हैं ऐसा कहा वहां किसी का नाम नहीं ग्रहण किया कि इनको ले जाते हैं कि इनका नहीं ले जाते हैं इसका क्या कारण है इत्यादि का कोई वर्णन वहां नहीं मिलता है सामान्य रूप से सबको ब्रह्मलोक ले जाता है ये कहा तब वहां प्रतीक आलम्बना नाम अभी परामर्श सिद्धे तब तो प्रदीक आलम्बन भी वहां है जो प्रदीक को उपास उपासना करते हैं प्रदीक आलम्बन लेकर के उपासना करते हैं ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते हैं वे भी इसी में आ जाएंगे तो जब सबको लेके जाएंगे तो जरूर इनको भी लेके जाएगा क्योंकि ये प्रतीक आलंबन वाले यदि उत्तरायण में नहीं जाएंगे तो इनको पिदयाण यदि नहीं मिलेगी उपासक है पिदरयाण में नहीं जा सकेगा और तृतीय पंथा भी नहीं मिलेगा कीड़े मकोड़ा आदि भी नहीं बनेगी तो फिर तो एक ही शेष रहता है अब ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो उस स्थिति में जीवन मुक्ति की अवस्था भी नहीं है उनको तो फिर एक ही शेष रहता है उत्तरायण तो पारिशेष न्याय से उत्तरायण में ही जाना है ऐसा दिखाई पड़ता वाक्य भी ऐसा दिखाई पड़ता इसलिए पूर्व पक्ष ये निश्चय पर पहुंचता है कि यदि इसलिए इन प्रतीक आलम्बनों वाले उपासकों को भी ब्रह्म ले जाते हैं ब्रह्म की गति होती है इनकी भी यही प्राप्त हुआ अर्थात यही पूर्व पक्ष हुआ पहले उनका जो भी अपने पक्ष है पूर्व पक्ष के तरफ से तर्क प्रमाण सहित उपस्थित किया और यह निश्चय हो गया कि इनको भी वही जाना चाहिए प्रतिकालम बन को क्योंकि ये ब्रह्म दृष्टि से उपासना की है ब्रह्म दृष्टि तो है इनकी अब इसके उत्तर में भाष्य में आएगा त्र ज ब्रह्मदृष्टि विशिष्ट प्रतीगा नाम एव उपास्यवात ये चा अरण्यदि कहते हैं कि ये जो प्रतीकोपासक है ये ब्रह्म दृष्टि विशिष्ट प्रतीकों की उपासना मात्र की है जो प्रतीक लिया उस प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना की है बस इतना मात्र किया जैसा विराट की उपासना होती है प्रदीक को लेकर के विराट की उपासना होती है ऐसा होता है ये इसी कोडी में आते हैं इसीलिए ये चा अरण्य यदि इसीलिए ये चा अमी अरण्य श्रद्धाम सत्य जो वाक्य इसके पूर्व में है जो वानस्थी आदि को परामर्श करते हैं इनका परामर्श यहां नहीं हो सकता है यद्यपि वाक्य वहां पास में है तो भी इनका परामर्श नहीं माना जा सकता क्यों फलांतर निर्देशात उनका अलग फल कथन किया है ये चा अरण्य श्रद्धा दिपा सदय इत्यादि जो कहा ये अलग ही है इनका फलांतर कथन है इसलिए परिशेषा संबंधो न पिशेषा अर्चिराद्यत चाण्य वाक्योपत्त प्रकृतपरामर्शक स यहनाश्दीलबनामर्शा विद्युत्मेंशा गति इसलिए अब ये जो परामर्श देखते हैं तो ये ऐचा हम अारण्य इत्यादि का परामर्श इनसे भिन्न होता है ये यह का आलंबन को लेकर के नहीं आया तो अर्चरादि संबंध वाक्य से इनका स्पष्ट नहीं होता है यह का आलंबन वाले अर्चरादि मार्ग से जाएंगे ये वाक्य से स्पष्ट नहीं है किंतु परिशेष न्याय से अर्थात आपको ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा ये ठीक है क्योंकि पितरयान में नहीं जाएगा अन्य मार्गो में नहीं जाएगा तो परिशेष न्याय से मन शेष मार्ग दो उतर आय नहीं रहता तो इसीलिए क्या निश्चय होगा कि वाक्य उपात प्रकृत परामर्शक नब्दे नमी अरण्य इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रकृत परामर्श करके जिनको ब्रह्म जान ले जाने की बात कही है उनको लेकर के स वाक्य जो सा ये नान ब्रह्म गमय दी ये वाक्य हेदश शब्द के द्वारा निर्दिष्ट करके प्रतीक आलंबना नाम अपरार्श आप ये का आलंबन होगा परामर्श नहीं है आप जैसा मान रहे हैं कि वहां तक जिनकी चर्का, चर्चा हुई है सबके परामर्श करके ब्रह्म संबंधी उपासना जिनकी भी हुई है सबको लेके ब्रह्म जाएंगे ऐसा नहीं होता है। ये जो ये में अरण्य श्रद्धा तब इत्य उपास ये सत्यम उपासना इनके इनके लिए अलग है इनके लिए मार्ग परामर्श किया है किंतु ये प्रतीक आलम्बन को वहां लिया नहीं जा सकता और ये जो अमी अरण्य इत्यादि इनका अलग फल कथन है और ये जो प्रतीक आलम्बन वाले उनका अभ्युदय उपासना के अंतर्गत आने के कारण ये अलग अलग फल कथन किया है एक उपासना करते है कोई विशेष प्राप्त करने के लिए तो विशेष प्राप्ति के निमित्त से उपासना करेंगे तो वो प्राप्त होगा अब वो उन्होंने तो ब्रह्मलोक चाहा ही नहीं है तो ब्रह्मलोक चाहा नहीं है तो ब्रह्मलोक लोग क्यों ले जाएंगे ये अन्य अन्य प्रकार से उपासना की है अन्य फल के लिए उपासना की इसीलिए ये नहीं जाएंगे तो फिर ये कहां तक जाएंगे बोलते हैं इनका जो तो है ना वो जाएंगे तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे लेकिन पूरा नहीं जाएंगे ये जो है विद्युत पर्यंत में वे देशाम करे विद्युत लोग तक जाएंगे बस उससे आगे नहीं जाएंगे यहां से जैसा अर्चना आदि क्रम कहा गया वहां से चल करके वो विद्युत लोक पर्यंत जाएंगे उससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से ए नान ब्रह्म के मैं अलग व्यवस्था दी है तो वहां तक जाकर के फिर फल भोग करके जो भी किया होगा फिर वहां से वापस आ जाएंगे बस उससे आगे ब्रह्मलोक तो नहीं जाएंगे प्रतिकालम तक ऐसे करके मना किया क्योंकि पिछले अधिकरणों से ये लगता है कि जो भी ब्रह्म उपासक होंगे वो सब ब्रह्म जाएंगे ऐसा लगता है इसीलिए यहां नियम कर दिया कि अप्रतीक आलंबन ही ब्रह्म जाएंगे प्रतीक आलम्बन वाले नहीं जाएंगे ऐसा उसको पहले ही रोक दिया जाएगा तो यह जब उपनिषद प्रतीक आलम्बन नहीं जा रहे तो बाकी प्रतीक आलंबन भी नहीं जाएंगे तो तब तक लोग में रहेगा मोक्ष प्राप्त करने से सद्यो मुक्ति प्राप्त करने से ठीक है लेकिन यहां तो विद्युत लोग पर्यंत जाएगा विद्युत लोग से फिर अलग हो जाता है वहां से फिर जो है आगे जो चंद्रलोक के बाद जो विद्युक है उसके बाद जो प्रजापति लोग है और ये जो आगे का जो लोग है ये इनका तो अलग ही कर दिया तो वो अलग करके उधर से इंद्र लोग है प्रजापति लोग ये तो आगे है तो ये सब करके वहां से वापस आएगा बस इससे आगे नहीं होता है ये निर्णय करेगी अब। सूत्र देखिए अप्रतीगाबना दीदी बादरायण उभयधा दोषा तत्क्र बादरायण आचार्य बादरायण आचार्य जी ये मानते हैं कि ब्रह्मलोक ले जाने की जो बात है ये अप्रतीक आलंबना नयति नयति कौन ले जाता है अमानव पुरुषा, जो अमानव पुरुष आता है विद्युत में उनको ले जाने के लिए फिर वो अप्रतीक आलंबनों को ले जाएगा प्रतीक को नहीं ले जाएगा उनको वहां छोड़ देंगे वो वहां तक के लिए गया है इसलिए वहां छोड़ देंगे तो अप्रतीक अप्रतीक को छोड़ करके अन्यानयति अन्यों को ले जाते हैं ऐसे बादण ऋषि मानते हैं ये सिद्धांत है ऐसे ही मानते क्योंकि उभयधा उभयधादोषात तत्क्रदुष्च यहां क्या है कि ये दोनों प्रकार से इसमें कोई दोष नहीं है अर्थात ये वहां जो उभय प्रकार से मानने पर भाव और अभाव मानने पर अनियम मानने पर इनके प्रति दोष नहीं आता क्यों कारण क्या है क्योंकि तत्क्रदुष्च उन्होंने ऐसा संकल्प किया यथा कि संकल्पितम लोगम नहीं दिया ऐसा नियम है जैसा संकल्प किया वैसा ही ले जाएगा आप ब्रह्मलोक जाने के लिए संकल्प किया तो आपको कैसे ब्रह्मलोक ले जा, जा सकते आपने कभी मांगा ही नहीं संकल्प में किया नहीं जो जैसा आप संकल्प करते हैं उसी के अनुसार वो कर्म होता है उपासना होती है और वो वहां रखा जाता है लिखित रखा जाता है कि इसने ये संकल्प किया इसको ये देना चाहिए संकल्प नहीं किया तो नहीं देंगे उसे तो इसलिए तत्क्रतु नहीं है वो यदा लोगे क्रदुर अस्मिन लोग प्रेत्य भवदी ऐसा नहीं है मैं। जैसा क्रतु मन संकल्प वाला इस लोक में होता है वैसा ही यहां से चल करके होता है इसलिए क्रदु किया ही नहीं तो नहीं ले जाएगा उसे। ऐसे बादरायण आचार्य मानते हैं ये कहा भाष्य में ले कार्य विषया ग पर विषया पूर्व अधिकरण में यह निश्चित हो गया स्थितम एदत एक प्रेस है آ, संस्कृत में स्थित मेदत मन यह हो गया और वो एस्टैब्लिश हो गया पूरा निश्चित हो गया कि कार्य विषयक यदि होती है पर विषयक नहीं होती इदम इदानी इदा संदिह्य थे अब इस विषय में यह संदेह किया जाता है किस विषय में जो कार्य विषयक यदि सुनिए उस विषय में यह संदेह किया जाता है किम कार आलम्बना विशेषण कि ये जितने भी विकार आलम्बन है विकार को आलंबन लेकर के उपासना किए हैं ये हो गया विकार आलंबन इन सबको अविशेष रूप से सामान्य सभी को अमानव पुरुषा करके ब्रह्म प्राप्त कराता है ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है अथवा नहीं होता है किसी को ले जाता है किसी को नहीं ले जाता तो जि, जितने भी विकार आलम बन के मतलब विकार को आलम आलंबन लेकर के जितने भी उपासनाएं की है उन को साध में ब्रह्मलोक ले जाते हैं अथवा नहीं यह संशय हो गया किम तावत प्राप्त पूर्व पक्ष को पूछते हैं कि आपको क्या लगता है तो कहा कि सर्वेशाव यशा विदुषाम अन्यत्र परस्मात ब्रह्मणों गिरी हाँ के ये सभी को लेके जाएगा ऐसा ही सोचना ठीक है सर्वेशा में वेशा विदुषा ये जितने भी विद्वान हैं या विद्वान का अर्थ जो उपासक है ब्रह्म के उपासक जितने भी है इन सबको अन्यत्र परस्मात ब्रह्मणा परमात्मा ज्ञान को छोड़ करके जो जीवन मुक्त है परमात्मा ज्ञान सद्यो मुक्ति ज्ञान को प्राप्त किया उनको छोड़ करके जिनकी गदि नहीं होती है उनको छोड़कर के बाकी सभी को सामान्य रूप से ले जाते हैं ऐसा ही हमारा निश्चय है पूर्ववादी ने कहा उसके लिए तर्क देते हैं तथा ही अनियम सर्वासाम इतना अविशेषेणा विद्यांतरेश अवतारिता ये पहले तृतीय अध्याय तृतीय पाद में अनियम सर्वासाम ऐसा सूत्र आया था वो सूत्र में भी ये विचार करके अविशेष रूप से मैंने सामान्य रूप से सभी जो उपासक है ब्रह्मलोक संबंधी उपासक है ब्रह्म उपासक है उनको सबको एक ही फल प्राप्त होता है यह निश्चय किया था सर्वासा मित्यतरा ऐसे स्थान में निश्चय किया था इसलिए यह विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं जो जो है सबको वहां ले जाएगा ऐसे पूर्व पक्ष हुआ जैसा अभी नया संग्रहकार ने बताया इसी प्रकार यहाँ परिशेष आई भी लगेगा अन्य मार्ग उनके लिए प्राप्त नहीं है तो यही मार्ग से जाना पड़ेगा और यही मार्ग से जाने से वहां तक जाएगा ये मार्ग ये यह यहाँ से अर्चरादि से शुरू होकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जाता है ऐसा क्रम है इसका इसीलिए वहां तक जाएगा ये निश्चय हो गया है ऐसा पूर्वाधी ने कहा तो इसका उत्तर देते हैं सिद्धांत सिद्धांत प्रतिज्ञा अवतारे व्याकरोती पूर्व पक्ष को अनुभाष्य करके सिद्धांत की प्रतिज्ञा पहले सिद्धांत की प्रतिज्ञा करते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं एवं प्राप्ते प्रत्याह अप्रतीकालंबना इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने की स्थिति में उत्तर दिया जाता है प्रतीक आलंबना वर्जय्वा सर्वान्यान विकार आलंबना नयधि ब्रह्मलोकमित बादरायण आचार्यो मनते प्रतीक आलंबनों को छोड़ करके अन्य सभी विकार्बन अन्य सभी जितने भी जो उपासना करते हैं आध्यासिक उपासना आध्यासिक प्रतीक और संबद्ध प्रतीक जो भी उपासना करते हैं प्रतीक उपासना जितनी भी है उन सबको लेकर के वो ब्रह्मलोक जाएगा ऐसे विकार आलंबन उन सबको लेकर के ब्रह्मलोक जाएगा ऐसा कहते हैं तो उसमें ये प्रतीक उपासना उनको छोड़ देना चाहिए इसलिए बोला प्रतीक उपासना वर्जयित्वा कार आलम्बना न यदि ब्रह्मलोकम बाधरायणाचार्य मन्य थे ऐसा बाधरायणाचार्य मानते नहीं एवं उभय कश्चित दोषु अस्ति इस प्रकार एकल को लेकर के दो विभाग करके स्वीकारने में कोई दोष नहीं ऐसा क्यों कहा क्योंकि यहां से सब उत्तरायण मार्ग से जा रहे हैं जो जो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे अथवा सभी ने ब्रह्म उपासना की है प्रदी का आलंबन अप्रदी का आलंबन दोनों प्रकार से ब्रह्म उपासना हुई है तो अब इसमें पक्षपात करना ठीक नहीं आ, ऐसा है ऐसा कोई कह सकता अब ब्रह्म उपासना तो की है उन्होंने पक्षपात क्यों करना और दूसरी बात है कि ये जब उत्तरायण मार्ग से जा ही रहे हैं तो आप उनको ब्रह्मलोक तक नहीं ले जाएंगे किसी को ले जाएंगे किसी को नहीं ले जाएंगे ये पक्षवाद भी ठीक नहीं किसी को बीच में छोड़ रहे हैं और किसी को ऊपर तक ले जा रहे हैं यह भी पक्षवाद ठीक नहीं है ऐसा कोई वाद कर सकता है कोई तर्क दे सकता है क्योंकि एक वाक्य एक समान से अर्थ होना चाहिए उसमें दो दो अर्थ दो दो विभाग करना नहीं चाहिए उसका कोई कारण नहीं है तो उसके उत्तर में कहते हैं ऐसा यहां दोष नहीं यद्य उत्तरायण मार्ग से जाते हैं तो भी वहां विभाग हो सकता है सभी ब्रह्म उपासक तो भी वहां विभाग हो सकता है इसलिए कहा उपयधा भावाभिवक में कश्चित दोषो नास्ति कोई भी दोष नहीं है उसमें ऐसा कभी कभी किया जाता है हां कोई जिस जिसका किसी का कोई विशेष है तो विशेष में वो विशेष देना ही चाहिए ऐसा कोई ये नहीं कि वो समान रूप से हो गया तो हो गया ऐसा नहीं होता अनियम अनियम न्याय प्रतीक व्यतिरेके अभी उपासनेशु उपपत्ति ये जो अनियम न्याय है अनियमन मान सबको साथ में ले जाना कोई किसी को अलग नहीं करना ये जो न्याय है ये सामान्य विधान अनियम सर्वासाम ये जो सूत्र में कहा ना पहले तृतीय अध्याय में तृतीय बाद में ये जो अनियम न्याय है ये तो प्रतीक व्यतिरिक्तों में माना जा सकता जो प्रतीक उपासना को छोड़ करके अन्य उपासनाओं को किया उनके लिए अनियम सर्वासाम ये श्रुति ये सूत्र है उस पर विचार कर, किया वहां ऐसा निश्चय किया तो वो यहां लागू नहीं होता यहां हमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है नियम बनाना पड़ता है इनकी उपासना इतने उच्च कोटी के नहीं है यद्य ब्रह्म उपासना आया तो भी प्रदी का आलम्बन लेकर के उपासना है तो ये इतने सूक्ष्म नहीं मानी जा सकती ये मैंने तुलनात्मक दृष्टि से ये, ये कुछ स्थूल उपासना जैसा हम मूर्ति आदि को लेकर के उपासना करते वैसे स्थूल उपासना है वो तो वैसे ही ये स्थूल उपासना है ऐसे तो स्थल उपासना करेंगे तो उनको ब्रह्मलोक मिलेगा ये बोलना ठीक नहीं है उसके पहले ही जो जो लोग में जैसा उपासना किया वैसा प्राप्त होगा तो तत्क्रदुष्चअा भाव से समर्थको हेदुर द्रष्टव्या अब तत्क्रदुष्च ये हेदु दिया सूत्रकार ने हेदु दिया उभयदादोषा तत्क्रदुष्य कहते हैं ये उभयदा भाव को बनाने के लिए मान दो विभाग करने के लिए हम ये ही मानते हैं तत्क्रदु मानते तत्क्र दुम जैसा संकल्प किया है वैसा होगा अब क्या है कि जिसको संग, जो संकल्प जिसका नहीं है उसको वो फल दिया जाए तो वो अन्याय होता है उसने उसको चाहा ही नहीं अब वो ब्रह्म नहीं जाना चाहते तो आप क्यों ले जाएंगे उसको तो अप्राप्त की प्राप्ति मतलब वो आपको उसको उनको इच्छा ही नहीं है और वो अधिकार नहीं है उसके लिए आप वही दे रहे हो ऐसा ठीक नहीं वो तो बीच में कहीं रुकना चाहते हैं तो आप ऊपर क्यों ले जा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता तो तो ये मुख्य होता है जैसा आप संकल्प करेंगे वैसा ले जाएंगे आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मलोक क्यों ले जाएंगे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो स्वर्ग जाएगा और अन्य लोगों में जाना चाहते हैं वहां जाएगा अब ब्रह्मलोक जाने के लिए तो विशेष तो चाहिए उसके बिना नहीं होगा इसलिए कहा कि योग ही स ब्राह्म ऐश्वर्यम आसीदे कहते हैं जो ब्रह्मक्रतु है ब्रह्मक्रतु मैंने ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हैं वो साधक तो ब्राह्म ऐश्वर्य ब्रह्मलोक संबंधी जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करता आसीदेत प्राप्त करेगा उसी में स्थित हो जाएगा ये कहना ठीक होता है ये उचित है तम यथा यथा उपास दे तथे भवती श्रुदे कंजा ऐसी श्रुति मिलती है उसको जैसा जैसा उपासना करते हैं वैसे, वैसे वैसे प्राप्त करते हैं ये यथा मां प्रवद्यन दे स्थान तथे वजा में, में भी का तो जैसा मेरे उपासना करते मेरे पास आते वैसा मैं उनको वो दे देता हूं अब वो नहीं मांगते हैं नहीं चाहिए तो नहीं होगा तो नहीं देते इसीलिए वो नहीं जाएगा न तो प्रतीकेशु ब्रह्म क्रतुत्व अस्ती प्रतीक ये जो प्रतीक उपासना है ये प्रतीक उपासना में ब्रह्म क्रतुत्व नहीं है यद्यपि ये उपासना वैसी दिखती है जैसा आदित्यम ब्रह्म आदित्य ब्रह्मोपास ब्रह्म ब्रह्मोपास इत्यादि में ब्रह्म शब्द दिखता है ब्रह्म का आरोप तो कर रहे हैं लेकिन ये ब्रह्म वहां मुख्य नहीं होता है जैसा आद्यात् प्रतीक उपासना में अधिष्ठान प्रधान होता इसीलिए यद्यपि ये ब्रह्म उपासना है तो भी ये ब्रह्म क्रतु वाली उपासना नहीं है तो प्रतीक यशु ना ब्रह्म क्रदुत्व भाष्यकार सामान्य रूप से कहते, है। है क्यों? कहते हैं कि प्रतीक उपासना में ब्रह्म क्रदुत्व नहीं है उपासना इसलिए कहते हैं कि वहां जो प्रतीक होता है वो प्रधान होता है प्रदीक के बिना नहीं होता है तो प्रदीक प्रधान होगा और उसी में उत्कृष्ट दृष्टि आरोप करने के कारण वहां ब्रह्मोपासना इत्यादि हो जाता है ऐसा दिखता है लेकिन वहां प्रदी का प्रधान होता है तो मन और आदित्य चंद्र आदि जो भी वहां होगा वायु आदि प्रधान होगा उसको मानकर के किया है तो इसलिए तत्त लोग संबंधी हो जाता है उससे आगे नहीं होगा तब कहते हैं ननु ब्रह्म क्रतुर भी ब्रह्म गच्छती पंचाग्नि विद्याम कहते हैं जो ब्रह्म नहीं है ना अब्रह्म अब क्रतु ब्रह्मक्रतु नहीं है तो ब्रह्म क्रतु ना होने पर भी आप ब्रह्म ले जाते हैं कुछ लोगों को आपके आप तो पक्षपात तो करते हैं दिखता, अब ये तो ब्रह्म ब्रह्म को उपासना तो कर रहे हैं प्रतिक आलम पर मान करके ब्रह्मोपासना नहीं कर रहे हैं और इनको नहीं ले जा रहे हैं। और जो बिल्कुल ब्रह्म नहीं करते उनको आप ले जाते हैं ऐसा एक वर्ग है ऐसा ले जाते कौन किसके लिए बोला कि यथा पंजाग्नि विद्या है पंजाग्नि विद्या में यह समस्या पंजाग्नि विद्या जो है ना वो ब्रह्मक्रतु नहीं है ब्रह्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं वो दिलों का आदि पांच अग्निओं की उपासना है और वो भी गृहस्थों के लिए है गृहस्थों के लिए एक ही उपासना है जिसको करने पर वो ब्रह्म जाता है वो है पंचाग्नि उपासना तो उसमें ब्रह्मक्रतु का कोई संबंध नहीं और उनको आप ले जा रहे और यह विचार है मतलब ब्रह्म का तो आलम्बन लेकर कुछ न कुछ तो कर रहा तो मनोब्रह्म उपासना आदित्य ब्रह्मे इनको नहीं ले जा रहे यह अच्छा नहीं है ना ये तो बड़ा पक्षपात है ऐसा कहता हम्म आप अब्रम्म क्रदुर आप बोलते प्रती का आलम्बन ब्रह्म नहीं है तो आप तो अब्रम्म को भी तो ले जा रहे हैं वो यदा पंचाग्नि विद्या जैसे पंचाग्नि विद्यान ब्रह्म के मैं ये दी थी वो पंचाग्नि विद्या वालों को ब्रह्म ले जा दे ग्रस्तों को भी ले जा रहे हैं जब ग्रस्तों को ले जा रहे हैं तो साधुओं को नहीं ले जाना अच्छा नहीं वो तो ले जाना चाहिए साधु ब्रह्मचारी है तो उनको भी ले जाना चाहिए ऐसा कहा तो कहते देखो ये ऐसा ये समस्या तो है लेकिन अब क्या है श्रुदी ने ये पंजाब ने विद्या वालों को स्पेशल दे दिया अब जब श्रुदी ने दे दिया तो हम क्या बोल सकते हैं अब श्रुदी का विशेष विधान है और उसी प्रकरण में उन्हीं के लिए ये उत्तरायण मार्ग दक्षिणायण मार्ग की चर्चा वहीं आई है तो ऐसे में अब श्रुदी ने सीधा सीधा बता भी दिया उनको नियम बना के बोला कि पंजाब ने विद्या जाएंगे वहां तो हम उसको क्या सोच सकते इसीलिए यह तो मानना पड़ेगा अब बोल दिया तो मानना पड़ेगा ये विशेष अपवाद है वो अन्य समान नहीं है इसीलिए केवल पंचाग्नि विद्या ग्रहस्थ उपासक ऊपर जाता है इसको लेकर के सभी उपासकों को लेके जाएंगे ऐसा नहीं होता ग्रस्त में भी जो श्रेष्ठ होते हैं उपासक होते हैं ज्ञानी होते हैं वो उनको तो विशेष प्राप्त होता है ग्रस्त होने के नाते उनका कोई छोटा नहीं माना जाता और हमारे यहाँ ऐसा ग्रहस्थ आश्रम कोई छोटा माना ही नहीं है तो वो बड़ा है अब वो वहां क्या है उनको कार्य करने में थोड़ा सा समय कम मिलता है इसके कारण वो बहुत सारी उपासना ध्यान भजन इत्यादि कम कर सकते हैं तो नहीं कर सकते इसलिए तो वो ऐसा होता है लेकिन ये करता है यदि पंजाग्नि उपासना करता है तो वो ब्रह्मलोक जाएगा बाकी किसी से नहीं जाता कर्म में तो अश्वमेध से जाएगा वो जा करके वापस आएगा यथा पंजाग्नि विद्यायाम ये कहा तो कहते हैं ठीक है ये तो बात सही है आपने कहा वो तो भवतु उसके लिए तो हो पंजाग्नि विद्या वालों के लिए तो यह उपासना तो होनी चाहिए यानी क्या यह फल होना चाहिए ब्रह्मलोक फल क्यों क्योंकि यत्र आहत्यवाद उपलब्ध थे जहां स्पष्ट रूप से अपवाद आहत्यवाद का अर्थ अपवाद है। जो सामान्य नियम को छोड़कर के अपवाद करते हैं इसको आहत्यवाद कहते हैं ये मीमांसकों का शब्द है अब सामान्य नियम में जो उपासना ऊर्ध्वरेता उपासना है उनको ही ब्रह्मलोग जाना चाहिए किंतु यहां यहां पंचाग्नि विद्या में पंचाग्नि विद्या उपासक को भी ब्रह्मलोक कहा गया है ये अपवाद है एक विशेष है इसलिए उसको मानते हैं इसमें कोई दोष नहीं अब ये अपवाद जहां काम नहीं करता जैसे हमें सामान्य उपासकों में यह अपवाद काम नहीं करता तो तदा भावेतु तो औसर्गिकेण तत्क्रतु न्याय ब्रह्म क्रदू नाम तत्प्राप्तिर अपवाद जहां काम नहीं करता है जैसे प्रदीक उपासना में इसका कोई संबंध ही नहीं ब्रह्मलोक जाने के कोई संबंध नहीं है इसलिए औसर्गिक नियम औसर्गिक नियम मैंने जो सामान्य नियम है उत्सर्ग से प्राप्त सामान्य रूप से प्राप्त जो नियम है वो तत्क्रतु न्याय होता है जैसा यथाक्रदिन लोगे भवती तम यथा यथा उपसदे तदेव भवती इत्यादि जो न्याय है ये सामान्य न्याय है इसी के अनुसार ब्रह्म क्रदुओं का ही ब्रह्मलोक प्राप्ति है और अन्य को ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं है यही निश्चय होता है इसलिए एक को वहां कोई विशेष कहा है इतने मात्र से आप सभी में उसको नहीं ला सकते इसमें अपवाद नियम देखना पड़ेगा नियम देखना पड़ेगा फिर विशेष नियम देखना पड़ेगा वो सर्ग नियम देखना पड़ेगा बहुत कुछ नियम है कि कैसे ये निश्चय करते हैं इसलिए वो वहां ठीक है पंचाग्नि विद्या के लिए कहा गया पंचाग्नि विद्या में ये सारी चर्चा आई है तो वो वहां तो जाएगा वो जाएगी लेकिन बाकी तो उसमें नहीं जाएंगी उनके साथ नहीं जाएंगी ऐसे करके यह निश्चय किया ठीक नीचे लेख निर्णय आश्रयादर ये प्रतीक प्रतीक मन क्या होता है तो उसके लिए कहते हैं एक आश्रयांदरे प्रत्यय को अन्य आश्रय का जो ज्ञान है भावना है उस भावना को आश्रयांदर में क्षेत्र करना आश्रयांदर के साथ जोड़ना प्रतीक माना जाता जैसे आदित्य भावना और ब्रह्म भावना दो भावना है इसमें आदित्य को आलंबन बना करके प्रतीक बना करके ब्रह्म भावना की जाती है तो वो प्रतीक की उपासना हो जाता है जैसे नाम ब्रह्म इत्यादि अन्य भी अनेक प्रतीक उपासना है नाम नाम ब्रह्मे तो उपास के उपनिषद में आया है सप्तम अध्याय में नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करेंगे यथा यदम जहां जहां नाम की प्राप्ति है तदा लोकेशु भवति। उन लोगों में उनके ऐसे गति हो जाती है मैंने उन लोगों को प्राप्त करते नाम नाम जहां जहां गया हुआ तो सब जगह उनकी प्राप्ति होती है ऐसे फल कथन किया अलग अलग प्रतीक के लिए अलग अलग फल कथन किया तदा आलंबना प्रतीकालंबना विहाय विकार आलंबना सगुण विद्यावत सर्वान यवत अब ये प्रतीक जो है इनको छोड़ करके दाम आदि में ब्रह्मोपासना करते हैं ये सारे प्रतीक इनको छोड़ करके विकार आलंबन अन्य जो विकार आलम्बन है विकार में ना यह ब्रह्म विकार में अन्य अन्य भाव से जो उपासना करते हैं उनको सगणोपास सकोंगो उन सगणोपास सकोंगो सबको ब्रह्मलोक लोग पहुंचा देगा या मानव पुरुष इस प्रकार से ये व्याख्या करते ये तो अनियम न्यायाद अविशेषेण सर्वेशा विकार आलम्बना नाम एसा गति तो अनियम से सामान्य रूप से सभी को ब्रह्म ले जाएंगे एक जो कथनता पूर्व पक्ष का इसमें दोष दिखा करके एक गदी में भी दो विभाग हो सकता है अर्थात उत्तरायण मार्ग में गति करने पर भी कोई ब्रह्म जाएगा कोई नहीं जाएगा और दूसरा भी होता है जितने ब्रह्म गए हैं सब वहां से मुक्त नहीं होते जो ब्रह्म गए हैं कुछ लोग वापस आते हैं कुछ लोग वहां से मुक्त होते हैं ये दोनों की भी अलग अलग है इसलिए विभाग तो हो सकता है तो जहां आहत्यवाद प्राप्त होता है उसको वैसा मान लेना चाहिए शास्त्र का निश्चय है वो अब बाकी जगह सामान्य नियम चलाना चाहिए इसलिए ये प्रतीक आलंबन में नहीं जाए इसके लिए एक और हेतु देते हैं विशेषम जर्शयती कहते हैं यह प्रतीक उपासना उपासकों के लिए तत्त फल विशेष का कथन किया अब यह फल विशेष तो उनको प्राप्त नहीं होगा जब ब्रह्म जाएंगे तो यह फल विशेष कैसे प्राप्त होगा इसीलिए विशेष हम चर्श यदि प्रतीक आलंबन उपासनों के लिए अलग अलग फल है वो फल उनको प्राप्त होते हैं क्योंकि ये अभ्युदय उपासना में आते हैं यह सारे भाष्य में नामदिशु प्रतीक पूर्वस्मा पूर्वस्मा फल विशेषम उत्तर उत्तरअस्मिन उपासनाध्यादि से लेकर के प्राणांत तक वहां उपासनाएं हैं उनमें क्या किया कि नाम आदि प्रतीक उपासनाओं में पूर्व पूर्व उपासनाओं से फल विशेष कथन उत्तर उत्तर उपासना में प्राप्त होता है अंत में प्राण तक फल कथन करके हिरण्यगर में प्राप्ति तक फल कथन करके उसके बाद में इत्यादि आगे वाक्य आता है विद्या इसीलिए ये जो पहले पहले चला गया ये सारे को उपासनाएं हैं और उनका फल विशेष कथन है उनको प्राप्त होता है जैसे या व नाम नो ग्यथा कामचारो भवती जहां तक नाम की व्याप्ति है जहां तक नाम का पसार है वहां तक इनकी गति होती है तथा से था कामचारो भवति वहां तक ये ये जो उपासक है वो जा सकते हैं मन सूक्ष्म शरीर में स्थल शरीर में जैसा भी हो वो जा सकते हैं वो सारे फलों को प्राप्त कर सकते हैं नाम की तो सर्वत्र गति है वहां सब जगह जा सकते वाग वाव नाम भूयसी और उसके बाद वाणी को नाम से श्रेष्ठ कहा फिर उसका फल बताया ऐसे करके क्रम से वहां चला अब उसका क्या फल मिलेगा जो गोती जहां तक वाणी की गति है वहां तक उसको फल प्राप्त होता है यह फल कथन किया और उसके बाद मनोवाजो भूया और मन तो वाणी से और व्यापक है तो उससे श्रेष्ठ बताया उसकी उपासना जो करते हैं मन को ब्रह्म मान करके मन की उपासना जो करते हैं यह भी प्रतीक उपासना है सचाएम फल विशेष प्रतीक तंत्र ये सारे जो फल विशेष कथन प्रतीक तंत्र होने से यानी प्रतीक के अधीन होकर के ये फल कथन किया है ऐसा मानने से ही ये ठीक होगा यदि प्रतीक को नहीं मानते हैं प्रतीक को प्रधान नहीं मानते हैं तो ये सो विशिष्ट फल कथन निरर्थक हो जाएगा इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा इसलिए प्रत्येक प्रतीक उपासना का प्रत्येक फल होगा और उनकी प्राप्ति भी होगी ये उपासना के विषय में इसका ऐसा ही निश्चय होना चाहिए ब्रह्मतंत्र यदि ब्रह्मणों अविशिष्टत्वाद कथम फल विशेष आया यदि ये, ये ब्रह्म चाहते हैं ब्रह्मतंत्र हो जाएंगे ये प्रतीक तंत्र तो नहीं रहेंगे फिर तो ब्रह्मा जैसा ब्रह्म का आकार विकार है या ब्रह्म का जो भी फल है ब्रह्म लोगों उसी को ही प्राप्त करेंगे तो वह समान हो जाएगा तब तो फिर ये नाम की उपासना किया और वाणी की उपासना की मन की उपासना की इत्यादि जो अलग अलग उपासना की है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मान करके उपासना की इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा फिर और सब एक ही जगह जा रहा ऐसा तो होना नहीं चाहिए कोई भेद करके किया है और जैसे सूक्ष्म आलम्पनों को लोते हैं वैसे ही साधक का मन भी सूक्ष्म होता तो सूक्ष्म आलम्पन लेकर के उपासना की है उसका मन सूक्ष्म हो गया और व्यापक हो गया ज्ञान में और स्पष्टता आ गई ऐसे में उसको समान रूप से एक फल दे देना ठीक नहीं यदि भी उत्कृष्ट फल है तो ये नाम उपासक है वाणी उपासक मन उपासक सब तीनों एक ही जगह जा रहा है ऐसा कैसे होगा तो अन्याय होता है ऐसा नहीं होता इसलिए ये फल फलभेदों को स्वीकार करके ही ये उपासना का निश्चय करना चाहिए ये कोई भी ब्रह्म नहीं जाएंगे ऐसा ही होगा ये सब ब्रह्मलोक नीचे के जो लोग जो अंदर जहां तक है तक जाएंगे उत्तरायण मार्ग से जाएंगे और विद्युत लोक पर्यंत जाकर के समाप्त होंगे बस तस्मा न प्रतीक आलंबना नाम इतर तुल्य फलत्व इसलिए प्रतीक आलंबनों को इतरों के साथ तुल्य फलत्व नहीं दिया जा सकता जो ब्रह्म जाएंगे उस मार्ग में जाएंगे तो ब्रह्मलोग कोई पहुंचेगा और कोई उसके पहले पहुंचेगा अब यहाँ न्याय संग्रहकार ने विद्युलोक पर्यंत पर्यत इनके गति बताए मतलब अधिक से अधिक वहां तक जाएंगे और उसके पहले आदित्य लोग है चंद्र लोग है अन्य अन्य लोग है वो उसके पहले कहीं भी वो रुक सकते हैं और उसके आगे जो इंद्र लोग है कोई विशेष किया तो वहां भी जा सकता लेकिन ब्रह्म लोग तो नहीं जाएंगे इनको अमानव पुरुष वहां से लेके नहीं जाएंगे ऐसा निश्चय किया है भाष्यकार ने तो ये कहाँ तक जाएंगे ये बताया नहीं है इतना ही कहा कि ये ब्रह्म लोग नहीं जाएंगे अब बाकी जैसा जैसा आप समझेंगे जैसा जैसी वासना की है वैसे वो वहां तक जाकर के वहां समाप्त हो जाए अब तो ये जो अर्चिरादि मार्ग है अर्चिरादि मार्ग से जो अग्निलोक है अग्निलोक के बाद मैंने अग्नि देवता अभिमानी देवता अर्चिरा अभिमानी देवता अग्नि है उसके बाद अहराभिमानी देवता है अहर अभिमानी देवता के बाद वो जाएंगे पक्ष शुक्ल पक्ष देवता में शुक्ल पक्ष देवदा के बाद में फिर जो है षड़मासान उत्तरायण जो षड़मास है उनको प्राप्त करेंगे उसके बाद संवत्सर को प्राप्त करेंगे और संवत्सर को संवत्सर से देवलोक हां संवत्सर से देवलोक और देवलोक से वायुलोक वायुलोक से आदित्य लोक आदित्य लोग से चंद्रलोक चंद्रलोक से फिर जो होता है विद्युतलोक चंद्रलोक से विद्युत लोक फिर विद्युत लोग से आगे दो और इंद्र लोग और प्रजापति लोग हाँ वर्ण लोग वर्ण लोग इंद्र लोक प्रजापति लोग ये आगे हैं तो ये विद्युत लोग तक जाएंगे विद्युत लोग से फिर आगे जो है तीन लोग और प्राप्त करके फिर अंत में ब्रह्म लोग होता है ये क्रम है और इसमें जो है ये इनके बीच में कहीं भी रुक सकते हैं ये चंद्रलोक में रुक सकता है आदित्य लोग रुक सकता है संवस्त देवता अभिमानित वहां तक लेके जाएंगे तो ये जहां जैसा होगा वैसा रुकना मानना पड़ेगा ये अब अर्थात अब समझना है भाषिकर ने नहीं कहा है टीका में देखिए ये नीचे न्याय दर ने टीका समाप्त करके बोल रहे इधो भी प्रदीगा प्रदीगोपासना न ब्रह्म गति ही इस कारण से भी प्रदीगोपासना ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि विशेष फल कथन है उत्कर्ष अपकर्षवत्वाद फल से प्रतीक उपासना नाम नएक रूप ब्रह्म क्रदुत्व तत्पाप्तिर्वा हेतुपजय अतिरेगण फले तदयोगादि व्याचिष्ट यही तात्पर्य है जब उत्कर्ष अपकर्ष फल का कथन हुआ है तो प्रतीक उपासना में एक ही प्रकार से सबको ब्रह्मलोक ले जाना संभव नहीं है तो जब उच्च निज भाव से फल का कथन हो चुका है नएक रूप क्रदुत्व एक रूप क्रतु नहीं है और उस प्रकार की प्राप्ति भी नहीं होगी फला तथा योगादित्यर्थ कि यदि कारण में उच्च निज भाव नहीं है जैसा क्रदु किया जैसा संकल्प किया वही कारण है संकल्प के अनुसार लोगों को प्राप्त करना था उस लोक प्राप्ति के लिए संकल्प एक कारण होने से उसका संबंध छोड़ करके आप एकाएक उनको सीधा नहीं ले जा सकते साक्षात गमन नहीं करा सकते वो जाना ही नहीं चाहता फल विशेष उपलब्धे भी किमित उपासना प्रतीक तंत्र फल विशेष होने पर भी यह उपासना फल प्रतीक कैसे हो गया कहते ही ये ही होते उपासना क्योंकि फल विशेष वहां तो विशेष के साथ संबंध करके उसी की उपासना करते प्रतीका नाम उत्कर्ष निष्कर्षवाद इत्यर्थ क्योंकि प्रतीक में यह सूक्ष्म स्थूल तारतम्य भाव रखा एक स्थूल प्रतीक है एक सूक्ष्म प्रतीक है एक सूक्ष्मतर प्रतीक है सूक्ष्मतम प्रतीक है ऐसे प्रतीक में अलग अलग स्तर हो गया तो उसी स्तर के अनुसार वो जो साधक है साधक का मन भी अलग अलग स्तर पर तो प्रदीक आलंबना अतिरिक्त नाम बिगा आलंबना नाम ब्रह्मलोक गतिरिथि स्थित फलम फल इदम उपसंभर इस प्रकार प्रतीक आलंबन को छोड़ करके जितने भी अन्य विकार आलम्पन है अन्य जो अभ्युदय उपासक जितने भी उपासक है सबको ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है प्राणोपासक इत्यादि बहुत सारे उपासक है जो प्रतीक आलम्बन नहीं मानते हैं उनको लेकर के ब्रह्मलोक की, की प्राप्ति हो जाती है हृणय की प्राप्ति हो जाएगी इति फलदम उपम इस प्रकार से ये निश्चय करते है तो यह चतुर्थाध्याय का तृतीय पाद पूरा होता है यदि चतुर्थाध्याय से सगुण विद्यावतो मृदस्य उत्तर मार्ग अभिधान आख्या तृतीय पात ये सगुण उपासक है विद्यावान है उपासक है और उनके शरीर पूरा होने के बाद उत्तर मार्ग क्योंकि फल संबंध में कथन है तो फल में उत्तर मार्ग से जाएगा ऐसा उसका ही इसमें विचार हुआ विशेष करके तृतीय में इसका विचार हुआ अब इसमें ब्रह्मसूत्र में एक पाद रह गया जो ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक निरूपण रूप से है वो पाठ। पात्र ब्रह्म प्राप्ति का स्वरूप बताएंगे और प्राप्त होने के बाद में किस प्रकार का अनुभव होता है उसको बताएंगे पहले ही बताया ब्रह्मलोक का स्वरूप तो हमने विश्वास से पहले विचार किया क्या ब्रह्म लोक होता है वहां मानसिक भोग होते हैं आ, वो अमानव पुरुष आकर जो लेके जाते उनको मानस्य भोग मानसिक भोग होते इत्यादि जो विशेष बालकिया कामना जो है मन के द्वारा जो जो किया है वो उन कामनाओं को प्राप्त करते हैं तो उसी को यह समाप्ति में बताएंगे इसलिए ये पाद अब कल से करेंगे ओ पौर्णमत पूर्णमिद पूर्ण पूर्णमुदस् ओम पूर्णदूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य